ब्रह्म सूत्र के उपोदघात भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं उपोदघात भाष्य में भगवान भाष्यकार ने प्रथम अध्यास का उपादन किया शुरू में आत्मात्मा का अध्यास हो नहीं सकता ऐसा आक्षेप करके उसका तथापि भाष्य से समाधान किया कहा कि यद्यपि युक्ति से अध्याय सिद्ध नहीं हो सकता आत्मात्मा का किंतु अनुभव से सिद्ध है अनुभव में आ रहा है तो जो वस्तु अनुभव में आती है उसका युक्ति से अपलाप नहीं किया जा सकता फिर कहा यदि अनुभव सिद्ध अध्यास है तो उसका लक्षण उसकी संभावना और उसका प्रमाण बताओ तो प्रथम लक्षण बताया परत्र पूर्व दृष्टावभाष अध्यास इत्यादि और फिर इस लक्षण में जो अन्य विचारक है उनका संवाद भी बताया गया तंकेचित, अन्यत्र अन्य दृष्टावभाष इत्यादि वो सब ग्रंथ से और फिर अध्यास की कथम पुनः प्रत्यगात्मी अविषये, विषय धर्मानाम नाम अध्यास इत्यादि से अध्यास की संभावना के लिए आत्मात्मा का अध्यास पर करके संभावना बताई गई आत्मात्मा का अध्यास हो सकता है करके और फिर अध्यास में प्रमाण बताने के लिए प्रमाण प्रमेय व्यवहार को अध्यास का कार्य बताया गया तम एतम तम आत्मनात्मनो आत्मानात्मनो पुरस्कृत्य इत्यादि वाक्य तथा व्यवहार अन्य अनुपत्तिरूप अर्थापत्ति प्रमाण से अध्यास सिद्ध है ये और ब्राह्मणों तो शास्त्र प्रमाण से भी अध्यास होता है इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण तथा शास्त्र प्रमाण से अध्यास निश्चित है फिर उस अध्यास का उपसार हुआ ये कि कहा किसका अध्यास होता है तो बाह्य तेन रूपेन निश्चित जो अभिस्ंगास्पद पुत्र दारा दी है उनके धर्माध्यास से लेकर अंतक के अंतकरण के धर्माध्यास तक प्रथम धर्माध्यास बता वीर शुद्ध आत्मा में अनादि अविद्या का स्वरूप स्वरूपाध्यास तथा संसर्ग अविद्या उपहितो आत्मा में मन का स्वरूप संसर्ग संसर्गाध्यास मन उपहित तो आत्मा में शरीर तथा इंद्रिय का संसर्ध्या स्वरूपाध्यास और फिर बताया गया आत्मा का भी अंतकरणादि से विपरीत तो आत्मा का संसर्गाध्यास दिखाना इसलिए जरूरी है कि नहीं तो जगत में शून्यत्व की आपत्ति जगत अंध्यत्व की आपत्ति आती है इस प्रकार ये धर्माध्यास तथा तो धर्माध्यास का कारणभूत तो धर्मी अध्यास भी बताया गया और अध्यास का उपसंहार करते हुए कहा गया कि यह अनादि अविद्या उपादानक होने से अनादि कहलाता है और पूर्व पूर्व संस्कार निमित्त होने से नैसर्गिक कहलाता है और ब्रह्म ज्ञान से मात्र निवर्तित होने से ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त साधनांतर से निवृत्त न होने से अनंत कहलाता है और ये अध्यास जो है यह कर्तृत्व भोक्तृत्वादि रूप अनर्थ का कारण है उसका कार्य है कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वरूप है मिथ्या प्रत्यय रूप इस प्रकार और ये इसमें प्रमाण है साक्षी प्रत्यक्ष इसलिए सर्वलोक प्रत्यक्ष वास्तविक रूप से अध्यास में तो साक्षी प्रत्यक्ष ही प्रमाण है और बाकी तो केवल संभावक प्रमाण है अनुमान अर्थापत्ति आगम आदि अध्यास की संभावना को दृढ़ करता है अब यह अध्यास का उप, उपोदघात भाष्य में भगवान भाष्यकार ने जिसके लिए प्रतिपादन किया है वह ब्रह्म सूत्र का अनुबंध चतुष्टय अंतपाति विषय तथा प्रयोजन अध्यास के अधीन है इसे दिखाने के लिए ये कहा कि असर्थ हेतु तो प्रहणा ब्रह्मात्मेकत्व विद्या प्रतिपत्त सर्वे वेदांता आरभ्य वेदों का ज्ञान कांड प्रारंभ हुआ हमारे दुख का साक्षात हेतु जो ये कार्य अविद्या है अध्यास है उसका समूल उच्छेद करने के लिए प्रहण है समूल उच्छेद आत्यंतिक निवृत्ति वेदों का ज्ञान कांड कहो या उपनिषेद कहो या वेदांत कहो अध्यास का प्रहण कैसे करेंगे तो अध्यास ही एक प्रकार से बंध है कर्तृत्व का कारण होने से कर्तृत्व भोक्तृत्व का कारण होने से बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति रूप जो प्रयोजन है अनुबंध चतुष्ट पाती वह अध्यास यदि सिद्ध होगा तो ज्ञान मात्र से बंध निवृत्त होता है क्योंकि वो अध्यस्त है अध्यास का विषय है ये निश्चित होता है अब ये कर्तृत्वादि बंधन अध्यस्त है आत्मा में और उसका आत्मज्ञान मात्र से बाध रूप निवृत्ति होती है प्राण होता है इसे सिद्ध करने के लिए यह कहा गया अवांतर प्रयोजन बताते समय विषय को भी वेदांत के में एक तो विषय है और वेदांत प्रमाण अपने विषय ब्रह्मात्म तो की अनुभूति रूप ब्रह्मात्म एकत्व तो विद्या अधिकारी विशेष को प्रदान करके अधिकारी विशेष के अनर्थ के हेतु हेतुहूत तो अध्यास का प्रहण करता है ये मूल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं थोड़ा भाष्य है टीका है भाष्य की उसे देखिए ये आत्म ब्रह्मात्म एक विद्या प्रतिपत्तये इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार अध्यासस्य कर्तृवादन आत्यंतिको नाशो सकेन आह आत्मेति अध्यास अध्यास अध्यास का आध्यास आध्यास का प्रहान है है की आत्यंतिक आत्यंतिक नाश नाश मोक्षण नाश तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि अनर्थ का हेतुभूष जो अध्यास उसका समूल अत्यंतिक नाश यही मोक्ष है स केन यानी आत्यंतिक नाश अध्यास का किससे होगा यह जिज्ञासा होने पर भगवान बहिष्कार कहते हैं ब्रह्मात्म एक विद्या प्रतिपत्तये ब्रह्मात्म एक विद्या है अध्यास का आत्यंतिक नाश करने वाली और इस विद्या का जो विषय है ब्रह्मात्म एक वह वेदांत का विषय है वही ब्रह्म सूत्र का विषय है वह भी अध्यास के अधीन है अनुभूयमान जो भेद है जीव ब्रह्म का वह औपाधिक है कल्पित है कल्पित है का मतलब अध्यास्त है ये निश्चित हो जाएगा तो ज्ञान मात्र से उसकी निवृत्ति होगी और वास्तविक अभेद रूप जो विषय है वेदांत का वह सिद्ध हो जाएगा इसलिए अध्यास का उत्पादन किया है तो ब्रह्मात्माइक्य टीका में है ब्रह्मात्मा साक्षात्कार से प्रतिपत्ति ही यानी श्रवणादि भी अप्रतिबंधेन लाभ तस्थ ब्रह्मात्मक तो का अर्थ करते हैं ब्रह्मात्म ऐक्य साक्षात्कार प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति है प्राप्ति लाभ तो ब्रह्मात्म एक विद्या है ब्रमात्म साक्षात्कार और उस साक्षात्कार की प्रतिपत्ति क्या है तो श्रवनादि भी अप्रतिबंधे लाभ यह प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है ब्रह्मात्म ऐक्य साक्षात्कार का श्रवणादि से बिना प्रतिबंध लाभ ये ब्रह्मात्म एक प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है और तस् प्रतिपत्त तो अधिकारी विशेष को ब्रह्मात्म एक साक्षात्कार उसके अंतरंग साधन श्रवण के अनुष्ठान से बिना प्रतिबंध के प्राप्त हो जाए इसीलिए वेदांत का आरंभ है तो ये ब्रह्मात्म एक विद्या एक प्रमा है उसका करण प्रमाण बताया जा रहा है वेदांत शब्द से इसी दृष्टि से लिखते हैं वे, सर्वे वे, वेदांत का टीकाकार विद्यायाम कारणम आह सर्वे इति तो विद्या में कारण बताते हैं यानी प्रमाण बताते हैं प्रमा का करण बताते हैं भगवान भाष्यकार सर्वे वेदांता इस शब्द का प्रयोग करके आरभ्यंते इस क्रियापद का अर्थ करते हैं अधित्य विचार्यन्ते इत्यर्थ आरभ्यंते का अर्थ है विचार करके अध्ययन करके विचार किया जाता है <coughs> विचारित तो वेदांता नाम ब्रह्मात्मक विषय विचारित तो वेदांतों का विषय है ब्रह्मात्म ऐक्य और फल है मोक्ष अध्यास का अत्यंतिक आत्यंतिश मोक्ष है ये फल है ये इति भवति, ये कहा जाता है इस वाक्य का वाक्य के द्वारा भाष्यकार भगवान ने ये कहा अब अर्थात तद विचारात्मक शास्त्र विषय प्रयोजने इति ज्ञेय तो वेदांत का विचार रूप ये ब्रह्म सूत्रात्मक शास्त्र है तो वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र रूप शास्त्र का क्या विषय होगा तो कहा उसका जो विषय है वेदांत विचारात्मक शास्त्र का विषयभूत वेदांत का जो विषय होगा वही वेदांत विचारात्मक ब्रह्मसूत्र शास्त्र का भी विषय होगा तो वेदांत का विषय है ब्रह्मात्मकत्व इसलिए ब्रह्म सूत्र का भी विषय होगा ब्रह्मात्मे वेदांत का प्रयोजन है मोक्ष अध्यास का प्रहण वही ब्रह्म सूत्र का भी प्रयोजन होगा इस दृष्टि से लिखते हैं कि विचारित तो वेदांत अर्थात विचारात्मक ते एव विषय प्रयोजने ते एव यानी जो वेदांत का विषय है और प्रयोजन है वही विषय प्रयोजन वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र के भी होंगे आगे है यथाचा अर्थ इत्यादि आगे वाले वाक्य का अवतरण टीका में भाष्य में जो वाक्य आ रहा है न यथा अर्थ अवतरण लिखते हैं टीकाकार नु वेदातेषु प्राणादी उपास्ती भाना आ, भानात। आत्म एव एवं तेजा इति कथम ह यथाचित कत शंका है आपने कहा कि ब्रह्म सूत्रात्मक शास्त्र का विषय वही है जो वेदांत का विषय है ब्रह्म सूत्रात्मक वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र का विषय वेदांत का विषय ब्रह्मात्म एक तो बताया तो वही वेदांत का विषय यानी वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र का विषय भी होगा लेकिन कहते आपने कैसे निश्चय किया कि समस्त उपनिषदों का विषय ब्रह्मात्म ऐक्य ही है उपनिषदों में तो ब्रह्मात्म ऐक्य से अन्य प्राणादि उपासनाओं का भी प्रतिपादन है तो प्राणादि उपासना तो ब्रह्मात्म ऐक्य रूप विषय नहीं है इसलिए आप कैसे निश्चित करते हैं कि समस्त उपनिषदों का विषय ब्रह्मात्म ऐक्य ही है और वही ब्रह्म सूत्र का विषय होगा ये आप कैसे निश्चय करते पहले समस्त उपनिषदों का विषय ब्रह्मात्मा ऐक् हो वहां तो ब्रह्मात्माइक्य से अतिरिक्त प्राणादि उपासनाओं का भी बा, बाहुल्य प्रतीत हो रहा है उपनिषदों में ये शंका है कि ननु वेदांतेशु प्राणादि उपासनाम भानात आत्मक्यम तथा यानी वेदांता आत्मक्यम एवं अर्थ याने विषय कथम ऐसा आप कैसे निश्चय कर सकते हैं इत आह इस प्रकार की आशंका होने पर भगवान भाष्यकार ये वाक्य लिखते हैं यथा यथाचा अर्थ सर्वताय शारीरकमीमसायां प्रदर्श्याम तो यथा अय के साथ वाक्यम को जोड़ देना तो एव अर्थ यथा तथा सर्वेताय शारीरकमीमसायां करना तो समस्त उपनिषदों का अयम अर्थ अयम एव शब्द से सेना ब्रह्मात्म एव तो ब्रह्मात्म ऐक्य ही समस्त उपनिषदों का विषय है यह अर्थ जिससे सिद्ध हो ऐसा हम इस शारीरक मीमांसा में बताएंगे शारीरिक मीमांसा है ब्रह्मसूत्र और उसके व्याख्यान रूप भाष्य में हम ये बताएंगे कि कैसे समस्त उपनिषदों का ब्रह्मात्म ऐक्य में ही तात्पर्य है प्राणादि उपासनाओं में नहीं अपितु ब्रह्मात्म ऐक्य में ही सारी उपनिषदें पर्यवशित हैं ये अर्थ हम इस शारीरक मीमांसा शब्दित ब्रह्म सूत्र में व्याख्यान करते समय बताएंगे शारीरक मीमांसा इस पद का अर्थ करते हैं टीकाकार पहले शरीरकम शब्द बनाते हैं कि शरीरम एवं शरीरकम कुत्सित्वात्नी तो, कुत्सितम शरीरम शरीरकम ऐसी उत्पत्ति होती है कुत्सित शरीर को कहा जाता है शरीरक अर्थ में क प्रत्यय होता है व्याकरण में तो अश्वक अश्व शब्द से क प्रत्यय होकर के अश्वक बनता है यानी कुत्सित अश्व अश्वक कुत्सित घोड़ा यानी अशिक्षित घोड़ा दुष्ट घोड़ा बैठने वाले व्यक्ति को सुरक्षित उसके गंतव्य पर न पहुंचा करके कहीं रास्ते में गिरा दे, जिधर वो ले जाना चाहता है उधर न जाकर के कहीं उल्टे रास्ते से चले, बैठे अपने पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा लगाम से किए जाने वाले इशारे को न समझे, ऐसा दुष्ट घोड़ा अश्वक कहलाता है जैसे ऐसे शरीरक शब्द का अर्थ है कुत्सित शरीर तो शरीरम एवं शरीरकम क्यों तो कहते ये जो हमारा शरीर है यही शरीरक है क्यों तो कुत्सित होने से ये शरीर भी अनेकों दोषों से दूषित है गंदगियों से भरा पड़ा हुआ दुष्ट सह, वही निंदनीय दुष्ट दुष्ट होता है और निंदनीय होता है तो ये जो कुत्सित शरीर है इसलिए इसे शरीरक कहते हैं और ऐसे कुत्सित शरीर में रहने वाला उसे शारीरक कहते हैं और इस शरीर में रहता कौन है जीवात्मा इसलिए वो है शारीरक शरीर के भव शारीरक जीव शारीरक जीव ये आगे कहते हैं कि तन निवासी को जीव तन निवास ने कुछ सित शरीर में निवास करना जिसका स्वभाव है शरीर के साथ तादाद करके उसी में मय के रूप में स्थित रहना जिसका शील है स्वभाव है उसे कहा जाता है शारीरक तो जीव का अनादिकाल से जो भी शरीर मिलता है उसमें तादात में अभिमान करके रहना स्वभाव बन गया है शील बन गया इसलिए इसे कहा जाता है तन निवासी तन निवासी में तत्काल है कुत्सित शरीर और उसको छित शरीर में निवास करना जिसका शील है स्वभाव है उसे कहा जाता है तन निवासी यानी शारीरक वो कौन है जीव तो शारीरक मीमांसा में शारीरक शब्द का अर्थ हुआ जीव और मीमांसा शब्द का अर्थ होता है पूजित विचार श्रेष्ठ विचार ते कुत्सित शरीर में निवास करना जिसका शील है स्वभाव है ऐसे जीव का कुत्सित स्थान में रहने वाले जीव का निर्दोष स्थान है शरीर और उसमें निवास करने वाले जीव का स्वभावत है निर्दोष ब्रह्मत्व रूपेण विचार ये ब्रह्म सूत्र है जीव का ब्रह्म रूप से विचार करता है जीव को ब्रह्म रूप बताता है ब्रह्म सूत्र इसलिए ब्रह्म सूत्र को कहा जाता है शारीरक मीमांसा तो तस्वत्व ब्रह्मत्व विचार ब्रह्मत्व रूपे न ब्रह्म रूप से विचार ये मीमांसा कहलाता है मीमांसा शब्द का अर्थ है और तस् श्याम यानी ना शारीरक मीमांसायाम यानि ब्रह्म सूत्र प्रदर्शी तो समस्त उपनिषदों का ब्रह्मात्म ऐक्य ही अर्थ है जिस प्रकार से ये निश्चित होगा उस प्रकार से हम इस ब्रह्मसूत्र ग्रंथ के व्याख्यान में बताएंगे अब एक वाक्य और है टीका में उपास्तीनाम चित्त द्वारा ज्ञानार्थत्वातो उपास्तीग्र्यारा आत्मक्य तद्वाक महातात्पर्य वक्ष्यते तो एक उपास्तना चित्त एकाग्र द्वारा तो ये जो है इनका मुख्य फल उपनिषदों ने बताई हुई प्राणादि उपासनाओं का मुख्य फल है चित्त की एकाग्रता चित्त में विक्षेप ब्रह्मात्म ऐक्य साक्षात्कार का प्रतिबंधक है विक्षिप्त चित्त में ब्रह्मात्म ऐक्य साक्षात्कार नहीं होता जिस ज्ञान की उपलब्धि अधिकारी को कराने के लिए उपनिषदों का आरंभ है प्रवृत्ति है वह ज्ञान विक्षिप्त चित्त अधिकारी को नहीं होता समाहित चित्त अधिकारी को होता है और समाहित चित्त होता है अधिकारी उपासनाओं से इसलिए उपासनाओं का फल चित्त का समाहित होना चित का है चित्त का एकाग्र है और चित्त की एकाग्रता कोई लक्ष्य नहीं है वो है ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान का साधन चित्त की एकाग्रता इसलिए ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान के साधन का साधन दृश्यते त्व्रया बुद्धिया सूक्ष्म या भी यह श्रुति बताती है ने एकाग्र बुद्धि से ब्रह्मात्म ऐक्य का अनुभव होता है और बुद्धि की एकाग्रता प्राणादि उपासनाओं से होती है इसलिए प्राणादि उपासनाओं का भी परम तात्पर्य ब्रह्मात्मक में ही निश्चित होता है केवल प्राणादि उपासना बताने में तात्पर्य नहीं ब्रह्मात्म ऐक्य ज्ञान के साधन भूत बुद्धि की एकाग्रता का संपादन करने के लिए उसका उसके साधन के रूप में उपासनाओं का वर्णन उपनिषेदे कर रही है इस दृष्टि से दृष्टिशिका उपास्ती चित्तकाग्र द्वारा अपि आत्मक्य इति वक्षते ऐसा हम आगे कहेंगे इस प्रकार ये अभ्यास का जो वर्णन हुआ जिसके लिए विषय प्रयोजन की सिद्धि के लिए इसका अब उपसंहार किया जा रहा है ऐके के भावे विषय प्रयोजन वत्वात शास्त्रम शास्त्र इति दर्शितम तो इस प्रकार युष्म प्रत्येकोचरों से लेकर के सर्वे यथा चायामर्थ सर्वेश वेदांता तथा शा वैम शाम शारीरिक मीमांसायाँ प्रदर्श्या यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा ये बताया गया कि ब्रह्मसूत्र का विषय ब्रह्मात्म ऐक्य इसके साथ कोई विरोध न होने से विरोधाभाव और बंध के कल्पित होने से ज्ञान मात्र से निवृत्ति भी सिद्ध होने से ब्रह्मसूत्र का विषय तथा प्रयोजन अनुबंध चतुष्टय अंतपाति प्रधान अनुबंध विद्यमान होने से ब्रह्म सूत्रात्मक शास्त्र आरंभनीय है यह निश्चित होता है ये बताया जाता इति भवति इस प्रकार ये प्रथम वर्णक हुआ इति प्रथम वर्णकम् जिज्ञासा अधिकरण का एक प्रकार वर्णकमें विचार हुआ जिज्ञासा अधिकरण है ना शास्त्र का आरंभ बोधक ये अधिकरण है शास्त्र आरंभणीय है ये बताता है तो शास्त्र आरंभ को ही पहले पूर्व पक्षी ने संशय हुआ कि वेदांत विचारात्मक शास्त्र यानी ब्रह्म सूत्र अनारंभणीय है कि आरंभनीय है तो पूर्व पक्षी ने कहा अनारंभनीय है क्यों तो ये संशय होता है संशय का कारण है विषय प्रयोजन का अभाव तथा भाव तो पूर्व पक्षी कहते हैं ब्रह्म सूत्र का विषय ब्रह्मात्म एक तथा तो बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति रूप प्रयोजन सिद्ध न होने से ब्रह्म सूत्र अनारंभणीय है ऐसा जो अध्यास का आक्षेप करने वाले हैं ना अध्यास आत्मात्मा का नहीं हो सकता करके बताने वाले उनका यही अभिप्राय था कि अध्यास सिद्ध नहीं होगा आत्मात्मा का ये बताने के पीछे तो अध्यास सिद्ध नहीं होगा तो जीव ब्रह्म ऐक्य सिद्ध नहीं होगा वास्तविक जीव ब्रह्म का भेद ही मानना पड़ेगा उनको ये अभिष्ट है भेद भेदवादी को और फिर बंधन भी कर्तृत्ववादी सत्य सिद्ध होगा तो भेद वास्तविक होगा और कर्तृत्वादी बंधन सत्य होगा तो ज्ञान मात्र से निवृत्ति बंध की यह प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ब्रह्मात्मा ऐक्य रूप विषय भी सिद्ध नहीं होगा ये सिद्ध न होने से ब्रह्मात्मा ऐक्य विषय वाला बंध की ज्ञान मात्र से निवृत्ति रूप प्रयोजन वाला शास्त्र अनारंभणीय है ये निश्चित होगा यह पूर्व पक्ष का अभिप्राय सिद्ध हो जाएगा लेकिन भगवान भाष्यकार ने कहा अध्यास अनुभव सिद्ध है आत्मात्मा के अध्यास का आपलाप नहीं किया जा सकता बड़े प्रयास से अध्यास का उपादन किया इसलिए जीव ब्रह्म का भेद है लेकिन कल्पित अध्यासत है और वास्तविक अभेद ही है और जीव ब्रह्म का अभेद वास्तविक होने से जो जीव में कर्तृत्वादि बंधन प्रतीत हो रहा है वह कल्पित है इसलिए ज्ञान मात्र से उसके निवृत्ति रूप प्रयोजन भी सिद्ध होगा विषय प्रयोजन अध्यास सिद्ध होने से वेदांत के सिद्ध होंगे तो ब्रह्म सूत्र आरंभणीय है यह सिद्ध हुआ इस प्रकार ये प्रथम वर्णक का विचार हुआ द्वितीय वर्ण को बताया जा रहा है आगे इति प्रथम वर्णकम और द्वितीय वर्णक का आरंभ है और इसी के लिए वेदांत मीमांसा शास्त्र से व्याचिकाशित इदम आदिम सूत्रम ये वाक्य भी लिखा हुआ है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का अवतरण वाक्य इसी से द्वितीय वर्ण का भी एक प्रकार से कथन हो रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार प्रथम सूत्र के अवतरण भाष्य का अवतरण विचारस्य साक्षात विषया वेदांता आरंभ वेदा गतागताभ्यारंभसन्धे कृष्णस विधिवाद विधेजथा तो धर्म जिज्ञा इदीना पूर्वेद्यवहित विषयाभा नारंभ इति प्राप्ते ब्रूते वेदांत कहते हैं ये जो ब्रह्म सूत्र है वेदांत विचारात्मक इसका साक्षात विषय कौन है तो उप निषेद वेदांत तो विचार साक्षात विषया वेदांता यानी उप है वेदों का ज्ञान कांड ये ब्रह्म सूत्र का साक्षात विषय है अब ये जो वेदांत है उपनिषद है ये कर्म कांड से ही कर्म कांड के विचार से ही इनका विचार संपन्न होता है पूर्व मीमांसा से ही गतार्थ है या अगतार्थ है ये संशय होता है गतार्थ अगतार, अगतार्थ को लेकर के प्रकारांतर से फिर वेदांत विचारात्मक ब्रह्मसूत्र के आरंभ पर संशय होता है पूर्व पक्षी कहते हैं कि वेदांत यानी वेदों का ज्ञानकांड उपनिषद है उनका विचारात्मक यह ब्रह्मसूत्र आरंभणीय नहीं है उनका विचार करने की अलग जरूरत नहीं है ये मीमांस यहां के पूर्व रहेंगे कहा क्यों तो कहते इसलिए कि वेदांत का विचार तो कर्म कांड का विधि निषेध का विचार करने वाले पूर्व मीमांसा ग्रंथ से ही हो जाता है उससे ही वह गतार्थ है गतार्थ का मतलब अवगतार्थ है जिस विषय का आपको निश्चय है उसका विषय विचार नहीं किया जाता संदिग्ध अर्थक प्रकरण का विचार होता है उसके विषय का निर्धारण करने के लिए तो क्या हमें तो वेदमात्र का अर्थ निश्चित है आमना ये क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्था आमना यानी वेद क्रियार्थक है साक्षात या परंपरा क्रिया में ही तात्पर्यवान है कर्म ही को बताने के लिए वेद है धर्माधर्म को ही और जो तदर्थ नहीं है यानी क्रियार्थ नहीं है अतदर्थ है क्रियार्थ नहीं है उसे अप्रमाण कहा जाता है तो वेदांत यानी उपनिषदें यदि कर्म परक नहीं होगी तो अप्रमाण हो जाएगी इसलिए मीमांसकों ने कहा कि कर्म के अंगभूत तो जीव तथा ब्रह्म को बताने के लिए वेदांत है ज्ञान जो उपनिषद है वो है जीव को माना जाता है कर्म का कर्ता रूप कारक अंग यजमान और देवता रूप अंग हैं ये तत्पदार्थ उसको बताने के लिए वेदांत है कर्मांग को बता करके कर्म उपयोगी अर्थ कर्ता तथा देवता का प्रतिपादक होने से उसमें प्रामाण्य आएगा कर्मान्वी होने से इसलिए एक प्रकार से कर्म उपयोगी कर्ता तथा देवता आदि को ही ज्ञान कांड बताता है कर्म उपनिषदे बताती हैं तो उसका तो अर्थ अवगत हो गया निश्चित हो गया उपनिषदों का उनके अर्थ के विषय में कोई संदेह है नहीं क्या अर्थ निश्चित हुआ कि कर्म के अंगभूत कर्ता तथा देवता को बताने के लिए उपनिषद हैं कर्मा कर्म, कर्म उपयोगी कर्मांग कर्ता तथा देवता उपनिषदों का अर्थ है ये अर्थ निश्चित हुआ तो संदेह संदिग्ध अर्थक उपनिषेदे है ही नहीं इसलिए उनका विचार रूप वेद ब्रह्मसूत्र का आरंभ करना पड़े इसलिए क्या होगा कि ब्रह्म सूत्र अनारंभनीय होगा यह मीमांसक कहते हैं ये प्रकारांतर से ब्रह्म सूत्र के अनारंभनीयत्व का संदेह करके आ, आरंभ, आरंभ के संदेह करके अनारंभनीयत्व बताया गया पूर्व पक्ष के द्वारा फिर उसकी आरंभणीयता बताने के लिए ब्रह्म सूत्र अः क्या नाम है उपनिषद है मीमांसा पूर्व मीमांसा में कर्म कांड के विचार से विचारित नहीं होती हैं, गतार्थ नहीं है उपनिषदों का केवल कर्म उपयोगी कर्ता रूप अंग को या देवता को बताना मात्र तात्पर्य नहीं है अपितु तो ब्रह्मात्म ऐक्य में तात्पर्य है और वह ब्रह्मात्म ऐक्य रूप उपनिषदों का तात्पर्य विषय अनवगत होने से अगतार्थ होने से उसका तात्पर्य अवधारणा अनुकूल विचारात्मक ब्रह्म सूत्र आरंभणीय है ये बताया जाएगा द्वितीय वर्णक में इस दृष्टि से लिखते हैं कि विचारस्य साक्षात विषया वेदांता भ्याम सति कृष्णस्य वेदस्य अथातु इत्यादिना तागताधे सृष्णस वेद एव विधेचा इति अव्यवहित इदीना पूर्वतंत्रेन इति प्राप्ते वेद्यवहित विषयाभांभते तो ये कह रहे हैं कि वेदांत का साक्षात विषय विचार ब्रह्म सूत्र का साक्षात विषय है वेदांत और वे अवगतार्थ हैं या अवगतार्थ नहीं है इसको लेकर के उनके आरंभ की आरंभ पर संदेह होगा और आरंभ पर चिकित्सा ने संदेह होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं मीमांसक कि कृष्णस्य वेदस्य विधि विधिपरवाद संपूर्ण वेद वेद एक ही प्रकरण है पूरा मीमांसकों के अनुसार और वह विधि परख ही है यानी कर्म परख ही है और विधेष अथा तो धर्म जिज्ञासा इत्यादि न पूर्वतंत्रे नित्वाद और विधि का यानि कर्म का विचार वेद का जिसमें तात्पर्य है उसका धर्म मीमांसा में पूर्व मीमांसा में हो गया है इसलिए अवगतार्था एवं वेदांता तो उपनिषदों का भी कर्ता तथा तो देवता रूप अर्थ अवगत होने से निश्चित होने से इति अव्यवहित विषयाभावत अव्यवहित विषया साक्षात विषय कोई उपनिषदों का स्वतंत्र न होने से न आरंभ या वेदांत विचारात्मक ब्रह्म सूत्र का आरंभ नहीं होना चाहिए ब्रह्म सूत्र अनारंभीय है इस प्रकार ये प्रकारान्तर से फिर ब्रह्म सूत्र की अनारंभणीयता की शंका हुई तो कहते हैं इति प्राप्ते ब्रूम ये कहा जा रहा है कि कर्म कांड के विचार से उपनिषदे विचारित नहीं होती वेदांत वेदांतमीसाशास्त्र व्याचिख्या सूत्र तो वेदांत मीमांसा शास्त्र एक ब्रह्म सूत्र का नाम है पूर्व वाक्य में शारीरक मीमांसा एक नाम यहां वेदांत मीमांसा वेदांत यानि उपनिषद है और उन उपनिषदों की मीमांसा यानी विचार तो वेदांत विचार वेदांत मीमांसा शब्द का अर्थ निकलेगा और ये वेदांत मीमांसा रूप यानि विचारात्मक जो शास्त्र हैं ब्रह्म सूत्र ये ब्रह्म सूत्र का आदिम सूत्र आदिम सूत्रांत मीमांसा शास्त्र तो से लेना है अथातो तो ब्रह्म यह सूत्र आदिम यानी प्रथमम पांच सूत्र में प्रथम सूत्र है, है। अथातो तो यह प्रथम सूत्र है वेदांत मीमांसा शास्त्र का विशेषण है व्याचिख्यासित वेदांत मीमांसा शास्त्र है व्याचिख्यासित शास्त्र व्याचिख्यासित शब्द का अर्थ है व्याख्यान व्याख्या इष्ट व्याचिख्यासित जिसका व्याख्यान करना अभीष्ट है भाष्कर भगवान जिसका व्याख्यान करना चाहते हैं ब्रह्म सूत्र का व्याख्यान करना चाहते है। इसलिए भाष्य लिख रहे हैं ना इसलिए ब्रह्म सूत्र है वेदांत मीमांसा शास्त्र नामक ब्रह्म सूत्र व्याचिकासित है भाष्यकर भगवान इसकी व्याख्या करना चाहते हैं पूरा ग्रंथ है व्याचिकासित ब्रह्म सूत्र नाम का पूरे ग्रंथ की व्याख्या करेंगे और उसका यह प्रथम सूत्र है ग्रंथ की आरंभनियता को बताने वाला यह बताएगा कि यहां उपनिषद हैं कर्म कांड के अथा तो इत्यादि पूर्व मीमांसा से विचारित होने से विचारित नहीं होती है गतार्थ नहीं है उपनिषदों का तात्पर्य विषय अनवगत ही रहता है पूर्व मीमांसा से उसका तात्पर्य विषय अवधारित नहीं होता है निश्चित नहीं होता है इसलिए वेदांत का तात्पर्य विषय अवधारण के लिए वेदांत तो तात्पर्य अवधारण अनुकूल विचारात्मक ब्रह्म सूत्र आरंभणी है ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र बताएगा थोड़ी टीका है टीका को देखिए वेदांत विषयक पूजित विचारात्मक शास्त्र से व्याख्यातुम इष्ट सूत्र संदर्भस्य इदम् इदम प्रथम प्रथम सूत्र ये प्रथम सूत्र है वेदांत विषयक पूजित विचार रूप ही यह ब्रह्म सूत्र है और ये भाषकर भगवान को इसकी व्याख्या करने की इच्छा हुई है इसलिए व्याख्या तुम इष्ट है और सूत्र संदर्भ यानी सूत्रात्मक ग्रंथ का यह प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये इस वाक्य का अर्थ निकलेगा आगे कहते हैं टीका में ही टीकाकार की यदि विधिवेदार्थ सियात तदा सर्वज्ञो बाद्राएण ब्रह्म जिज्ञासा न ब्रियायात ब्रह्मणी मनाभात कहते यदि समस्त वेदों का तात्पर्य कर्म में ही होता क्रिया में ही होता हमना यार्थत्वात जैसा कहते हैं जयमिनी जी ऐसा वेदों का तात्पर्य यदि होता केवल विधि में कर्म में तो व्यास जी भगवान की ज्ञान कला के अवतार माने जाते हैं इसलिए वे सर्वज्ञ हैं तो सर्वज्ञ होते हुए भी व्यास जी ब्रह्म सूत्र का आरंभ न करते ब्रह्म सूत्र न लिखते यदि व्यास जी को यह निश्चित होता कि सारा वेद कर्म परखी है यदि व्यास जी का अभिप्राय होता तो वेद विशेष उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण अनुकूल विचारात्मक ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ की रचना व्यास जी न करते लेकिन की है इससे निश्चित होता है कि व्यास जी को समस्त वेद का कर्म परत्व स्वीकृत नहीं है अभिप्रेत नहीं है व्यास जी नहीं मानते कि सब वेद परख ही है।, है ऐसा व्यास जी को अभिष्ट नहीं है ये ब्रह्म सूत्र की रचना करके उन्होंने एक प्रकार से ज्ञापित किया है और कर्म कांड मात्र का तात्पर्य विधि में है कर्म में है और वो कर्म कांड का तात्पर्य अवधारण अनुकूल विचारात्मक पूर्व मीमांसा उसमें वेद का जो प्रकरण विशेष है उसी का तात्पर्य अवधारण हुआ है अर्थ निर्धारण हुआ है वेदांत का तात्पर्य अवधारण में नहीं हुआ है पूर्व मीमांसा में निश्चित होता है इस दृष्टि से कहते हैं यदि वेदार्थ सदा सर्वज्ञो बातरायणो ब्रह्म न ब्रियात क्यों तो कहते ब्रह्मणी माना भाव तो ब्रह्म तो लौकिक प्रमाण का विषय है ही नहीं प्रत्यक्षादि और वेद तो कर्म मात्र को ही बता रहा ब्रह्म को तो बता नहीं रहा तो प्रमाण रहित जो ब्रह्म है उसका विचार अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से करना चाहिए करके नहीं कहते ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ न करते अतो तो ब्रह्म अथा तो ब्रे विचार्य बताजी ये ज्ञापन कर रहे हैं उक्तिया, केनापी तंत्रेन अनवगत ब्रह्म पर वेदांत विचार आरंभीय सूत्रकृत तो किसी भी तंत्र यानि शास्त्र से अनवगत ब्रह्म परक जो वेदांत है वेदों का ज्ञान कांड है वह ब्रह्म में ही तात्पर्यवान है ऐसा किसी भी विचार से अभी निश्चित नहीं हुआ है इसलिए ज्ञानकांड का तात्पर्य ब्रह्म में ही है इस अवधारण अनुकूल विचारात्मक सूत्र आरंभीय है ये निश्चित होता है तो अतो ब्रह्मणो जिज्ञासक्त्या केनापि तंत्रेण अनवगत ब्रह्म वेदांत ब्रह्म पर वेदांत विचार आरंभणीय सूत्रकृत दर्शयती ऐसा सूत्रकार बताते हैं और सूत्रकार ने जो बात बताई उसे भाष्यकार भगवान व्याचिख्या इस पद का प्रयोग करके पुष्ट करता है इसलिए कहते हैं तच इति पदे न भाष्यकारो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वेदांत विचारात्मक ब्रह्मसूत्र आरंभणीय है क्योंकि किसी भी तंत्र से अभी ये निश्चित नहीं हुआ कि वेदों के ज्ञान कांड का तात्पर्य ब्रह्म में ही है उपनिषदे ब्रह्म परक ही है कर्ता तथा देवता परक नहीं है अबितु अकर्त्री अभोक्त्री असंग ब्रह्म परख है ऐसा अभी किसी भी तंत्र से निर्धारित नहीं हुआ और ये निर्धारण करने के लिए उपनिषदों का ब्रह्म परत्व वेदांत मीमांसा शास्त्र आरम्भणीय है ये निश्चित होता ऐसा है ऐसा सूत्रकार भगवान बताते हैं इति द्वितीय वर्णकम इस प्रकार ये द्वितीय वर्णक यहाँ पूरा हुआ अब तृतीय वर्णक अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इस सूत्र में ये प्रयुक्त अथ शब्द के आधार पर निश्चित होता है तृतीय वर्णक का विचार यानी ये जो अथातो ब्रह्मजिज्ञासा सूत्र है इसका तीन प्रकार से विचार किया है दो प्रकार से विचार बता दिया गया तीसरे प्रकार से विचार बताया जा रहा है यानी शास्त्र की अनारंभनीयता पूर्व पक्षी तीन प्रकार से बताते हैं पहले विषय प्रे और प्रयोजन का अभाव होने से दूसरे प्रकार से बताया गया गतार्थत्व तो होने से पूर्व मीमांसा से ही गतार्थ है उत्तर में आंसर इसलिए अनारंभीय है उसका भी निराकरण हुआ अब कहते हैं मान लिया जाए गतार्थ नहीं भी है और विषय प्रयोजन भी है लेकिन अधिकारी ना हो तो, तो इसको पढ़ने वाला कोई अधिकारी ना हो तो अधिकारी के अभाव में भी ब्रह्म विचार अनारंभनीय होगा ब्रह्मसूत्र अनारंभनीय होगा ये तीसरे प्रकार में ये बता इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे